आगे अन्य जो सिद्ध होंगे? वास्तविक ये सत्तर पृष्ठा में किरणावली में इसको और थोड़ा स्पष्ट करते हैं किरणावली में द्वितीय पंक्ति में नियतत्व तो ही व्यापकत्व हम कहते हैं कि इम, अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती दंडादि भी कार्य संभव है इसको कहें अन्यथा सिद्ध अच्छा ये पंक्ति याद रखेंगे अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भी कार्य संभव है ये अन्यथा सिद्धि का लक्षण है तो पदकृति में अंतिम पंक्ति है ना उसको याद रखना है ये अन्यथा सिद्धि का लक्षण है अभी राश अन्यथा सिद्धि कहते हैं अन्यथा सिद्ध कहते हैं तो रासव कैसे अन्यथा सिद्ध होता है उसके लिए कहते हैं तो उसमें अर्थात रासव नियत -तो पूर्वृत्ति नहीं होता है जो नियत -तो पूर्ववृत्ति -तो होगा वो अन्यथा सिद्ध होगा जो नियत -तो पूर्ववृत्ति नहीं होगा वो अन्यथा सिद्ध अन्यथा सिद्ध का अर्थ अन्य अर्थ अन्य प्रकार प्रकार वचन था कहेंगे यहाँ अन्य प्रकार है ऐसा वास्तविक अर्थ नहीं है कह देते हैं सामान्य रूप से अन्य प्रकार सिद्ध ऐसा नहीं है नहीं होना यही अन्यथा सिद्ध है अगर नियत पूर्ववृत्ति होगा तो अर्थात उसका सिद्धि के लिए ये इसी के ऊपर उसका सिद्धि अपेक्षा करता है जैसे दंड की सिद्धि कैसे होगा क्या कै? घट के ऊपर निर्भर करता है घट अगर बनेगा नहीं तो फिर दंड की सिद्धि नहीं है क्यों कहते हैं उसी का नियोत पूर्ववृत्ति नियोत पूर्ववृत्ति अव्यवहित तो पूर्वक्षण वृत्ति अर्थात अन्यथा सिद्ध मतलब अन्यथा सिद्ध वही होगा जो कि निश्चित पूर्वक क्षेत्र में रहना पड़ेगा इसको कहते हैं यहाँ कहते हैं जो नियत शब्द दिया द्वितीय पंक्ति में कहते हैं नियतत्व ही व्यापकत्व व्यापकर्था निश्चय रहने वाला इसका अर्थ कहते हैं कार्य अधिकरण में अभी जो निश्चित रहना है उसको रहना पड़ेगा कार्य अधिकरण में उसका फिर अत्यंता भाव रहेगा नहीं नहीं रहेगा कार्य अधिकरण वृत्ति जो अत्यंता भाव है तो उसका अत्यंता भाव नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो अत्यंता भाव का वो प्रतियोगी होगा नहीं।, नहीं होगा अत्यंता भाव अप्रतियोगी त्वम यही हो गया नियत अर्थात निश्चित रूप से रहेगा अर्थात कार्य का अधिकरण में उसका अत्यंता भाव नहीं रहेगा किंतु घट का अधिकरण में रासभा का अत्यंत हवा रह सकता है जहाँ घट बन रहा है वहाँ रासभ नहीं भी रह सकता है किंतु दंड चक्र कुलाल इत्यादि का अत्यंत हवा नहीं हो सकता है तो इसलिए इसको कहते हैं ये घटम प्रति मृदादि आनयन द्वारा रासभस्य कारणता संभव है अभी कोई घट के लिए मिट्टी लाया रासभा उसके प्रति कारण हो सकता है किंतु घटत्व घटत्वावच्छिन्न प्रति कारणत्व नास्ति सकल घट के प्रति रासव कारण ऐसा नहीं है यत यादृश घटाधिकारी या मृतिका रासवे न आनीता जिस घट कार्य के लिए मृत्स के द्वारा नहीं लाया गया तादृश घटव निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी रासव हो जाएगा क्योंकि रासव वहां कार्य किया ही नहीं है ही नहीं रासव नहीं होने से रासव सत्वाद रास हो नियत पूर्ववृत्ति तो नियत पूर्ववृत्ति नहीं रहना यही अन्यथा सिद्धि तो नियत पूर्ववृत्ति जिसमें रहेगा वो अन्यथा सिद्ध नहीं होगा अन्यथा सिद्ध अर्थात उसको रहना ही पड़ेगा उसी के मतलब ऊपर वो निर्भर करेगा कार्यों के ऊपर निर्भर करता कार्यों को बना करके ही वो सार्थक होगा तो यहाँ अन्यथा सिद्ध करता अन्य उपाय से सिद्धि अन्य उपाय से सिद्धि नहीं होना ये बात वास्तविक नहीं है वहाँ निश्चित रहना नहीं रहना यही बात है, तो सिद्ध है। सिद्ध हो जाएगा। तो तो, वो चक्र नहीं है वहाँ अर्थात तो भूतल इत्यादि मतलब वो नहीं तो घट का अधिकरण चक्र को मानना पड़ेगा चक्र में यही घट बनता है तो उस स्थान पर अच्छा अच्छा, आगे कार्य प्रागभावो प्रतियोगी प्रागभावो प्राग प्रतियोगी कार्य किसको कहेंगे जो प्रागभाव का प्रतियोगी होगा प्रतियोगी किसको कहते हैं यश अभाव जिसका प्रागभाव होगा उसको कार्य कहा जाएगा तो जिसका प्रागभाव नहीं होगा जितने अनादि पदार्थ होंगे नित्य पदार्थ होंगे वो सब कार्य नहीं बनेंगे जैसे आकाश आकाश का प्रागभाव नहीं होगा नहीं होने से वो कार्य नहीं होगा जो प्रागभाव होगा प्रतियोगी बन जाएगा उसको कार्य कहेंगे अच्छा तो अब प्रागभाव क्यों कहते हैं खाली कहे कार्यम अभाव प्रतियोगी जो अभाव का प्रतियोगी होगा उसको कार्य कह देंगे तो अभाव का प्रतियोगी कहने से कालो भी अभाव का प्रतियोगी है काल आत्मा से भिन्न है तो काल में आत्मा का अनुनिया भाव रहेगा तो रहने से अभी आत्मा में कालों का अनुन्या भाव रहेगा आत्मा में कालों का अनुनिया भाव हो किसका अनुन भाव रहा काल का आत्मा में कालों का अनुनिया भाव हो का अनुन्या भाव होगा काल हो गया प्रतियोगी अगर आप यहाँ प्राग नहीं कहेंगे खाली अभाव प्रतियोगी हो जाएगा अनुन्या भाव प्रतियोगी काल भी हो जाएगा आत्मा भी हो जाएगा आकाश भी हो जाएगा सब हो जाएंगे मतलब जितने नित्य पदार्थ है सब अनुन्य भाव का प्रतियोगी तो अगर आप प्राग नहीं कहेंगे तो अनुन्या भाव का प्रतियोगी आकाश आदि हो जाएंगे एक नंबर टिप्पणी अनुन्या भाव प्रतियोगित्व सर्वेशा नित्य निक्यवापत्ति अन्य भाव का प्रतियोगी सारे नित्य है एक से दूसरा भिन्न है तो सभी में प्रतियोगिता आ जाएगा अगर आप प्राग भाव बोल करके नहीं कहेंगे तो अन्यभाव प्रतियोगित्व सभी में आने से सबको कार्य कहना पड़ेगा ये दोष होगा इसलिए प्राग भाव कहना पड़ेगा अच्छा दूसरे दूसरा भाव का ग्रहण हो जाएगा अन्य भाव का ग्रहण हो जाएगा ग्रहण हो जाएगा तो जिसका प्रध्ंसा भाव होगा उसका तो प्राग भाव भी हो सकता है जैसे घटो इत्यादि का इसलिए अनुन्या भाव को कह दिया क्योंकि नित्य में प्रागभाव नहीं है अत्यंताभाव नहीं है और प्रध्ंसा भाव नहीं है केवल अनुन्या भाव है इसलिए अनुन्या भाव को लेकर के दिखाया <coughs> अच्छा अगर प्रतियोगी नहीं कहेंगे कहेंगे प्रागभाव कार्यम कार्य किसको कहेंगे जो प्रागभाव है तो कहेंगे यह असंभव है अभाव कार्य नहीं होता है मतलब प्राग भाव कार्य नहीं है क्योंकि प्राग भाव तो अनादि है उसका उत्पत्ति नहीं होती है तो अगर आप प्रतियोगी नहीं कहेंगे लक्षण हो जाएगा कार्यम प्राग भाव प्राग भाव अनादि है लक्षण असंभव हो जाएगा अच्छा यहाँ किन्ना बोले देखिए चतुर्थ पंक्ति दिया असंभव वारण आये प्रतियोगी थी भाव कार्य त्रिविधम कारणम अपेक्षितम जो भाव कार्य होगा उसमें तीन प्रकार संभाई संभाई के कारण चाहिए समवायु और समवाय निमित्त अभाव कार्य तू एकम निमित्त कारणम बोधम जो अभी मांडवके में विचार हो रहा था जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान का संस्कार ये दोनों भाव है होने से उनका तीन प्रकार के कारण चाहिए और जो अभाव पदार्थ तो होगा उसका तो केवल निमित्त कारण चाहिए तो, भाव कार्य के लिए ये नया एक लोग तीन मानते हैं वेदांति लोग दो मानेंगे क्योंकि नया एक लोग असामवायिक कारण नहीं मानते वेदांति लोग असामवायिक कारण नहीं मानते हैं तो निमित्त कारण और उपादान कारण उपादान कारण कारण। कारण, उपादान सामवायिकणा निमित अभाव कार्य तो एकम निमित्त कारणम ये बोध्यम निमित कारण ही अभाव के लिए एक ही कारण है प्रयोजक कहते हैं उसको ये कार्य शब्द क्यों आया क्योंकि कारण में आप कहे कि कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम तो कार्य क्या है उसके लिए कहते हैं कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी ये हो गया तो होने के बाद पहले कारण का विचार चल रहा था ये कारण का विचार क्यों आया कहते हैं कि अनुभव और आगे कहते हैं कि तत्कर्णमी चतुर्विधम करण शब्द आ गया कर्ण क्या पूछने से आप कहते हैं कि असाधारण कारणम करण कारण क्या पूछने से कहते हैं कार्य नियत तो पूर्व फिर कार्य क्या है कहते हैं प्रागभाव भाव प्रतियोगी यहाँ तक ये प्रकरण पूरा हो जाने से फिर विचार कारण का चल रहा था तभी तो फिर कारण में आ गया कारणम त्रिविधम समवाह्य समवाय निमित्त भेदात समवायी असमवाय निमित्त ये तीन प्रकार के हो गए कारण त्रिविधम अच्छा ये हर पदकृत कुछ नहीं है तीन प्रकार के अगर समवायी कारण क्या उसको कहते हैं यवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायि कारणम यव पटस् पटस्य स्वगत रूपा दे समेतम इसमें सप्तमी है, है।, इस है। पदकृत्य में दे दिए ये सम्बन्धे न वर्तमान यस्म अर्थात समवेतम् आगे एक पद अध्ययन कर लेना पड़ेगा सत होता हुआ सत्री समेतम यस्मिन समबेतम सत कार्यम उत्पद्यते जिसमें समबेत समर्थात समवाय सम्बन्धे न वर्तमान उसको समवेतक आ जाएगा उसको हम संयुक्त कहेंगे जो संयोग संबंध है न वर्तमान यवाय संबंधे न वर्तमान सत कार्यम उत्पद्यते अर्थात तो कार्य जब उत्पन्न होगा तो किसी में समवाय संबंध से रहता हुआ उत्पन्न होगा जैसे कार्य हो गया घट कपाल में समवाय संबंध से रहता हुआ उत्पन्न होगा अर्थात तो घट एक क्षण के लिए भी कपाल से अन्यत्र नहीं हो पाएगा समवाय संबंध से रहता हुआ ही उत्पन्न होगा उसको समवाय का, समवाय कारण कहेंगे घट तो कहां रहेगा किस संबंध से और घट कहाँ रहेगा नहीं घट नहीं घट रूप कहाँ रहेगा तो तो। घट में में अभी घट रूप का जो घट रूप उत्पन्न होगा घट में रहता हुआ ही उत्पन्न होगा इसलिए घट रूप का समवाय कारण घट हो जाएगा आगे दृष्टांत देते हैं यथा तंत व पटस् तंतु पट का समवाय कारण होगा क्योंकि पट जब उत्पन्न होगा हो समवाय संबंध से तंतु में रहता हुआ ही उत्पन्न होगा और पटस्वत रूपाद है पट का जो रूप है वो भी पट में रहता हुआ उत्पन्न होगा तो पट में रहने वाला पट रूप का समवायी कारण कौन हो जाएगा तंतु। पट में रहने वाला पट रूप का पटो रूप कहा पट उत्पन्न होगा तंतु अगर पट रूप तंतु में उत्पन्न होगा तब तो अब सारे तंतु को अलग कर दीजिए तंतु रहेंगे तो पट रूप रहना चाहिए क्योंकि तंतु में, में जा जा तंतु है पट में रहेगा तंतु रूप अलग है पट रूप अलग है क्योंकि आप जो पट को अलग कर दे तंतु को अलग कर देंगे तब ये तंतु रूप रहेगा तंतु को अलग कर दिया तंतु रूपा रहेगा पट रूप रहेगा क्या इसलिए पट्टूप अलग है पट रूप तो नाश हो गया तभी पट्ट का जो रूप है उसका समभाविक कारण पट हुआ पट रूप कहाँ रहेंगे पटो में में रहेंगे किसमन सम्ग से से और पट रूप का समवायी कारण कौन हुआ पट हुआ ये पटतत्व कहा जैसे पट रूप पटो में रहा और पट पट रूप का समवायि कारण हुआ ऐसे पटत्व भी पटो में रहा तो पट क्या पटत्व का समवायी कारण हो जाएगा नहीं होगा क्योंकि आपका लक्षण है यस्मिन समवयतम श्य उत्पद्यते पट रूप उत्पत उत्पन्न होता है पटत्व नहीं होता है इसलिए पटत्व समवाय संबंध से पट तो रहेगा किंतु पटत्व का कोई समवायी कारण हो जाएगा नहीं होगा रहेगा उधर किंतु वो कारण नहीं होगा क्योंकि उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि कारण होने के लिए एको एक कार्य होना पड़ेगा तो यहाँ कार्य ही नहीं है तो कारण कहाँ है रहेगा समवाय समन्वय किंतु वहाँ कार्य कारण भाव नहीं है क्योंकि वो कार्य नहीं तो है पटतत्व नित्य है रहेगा उनका वो सिद्धांत है कि पटतत्व एक जाति है जाति व्यक्ति में समवाय समय समवाय सम्बन्ध रहेगा तो समवाय समय रहने से कारण बन जाएगा ये बात नहीं है रह सकता है कि कार्य कारण भाव नहीं है वास्तविक रह सकता है क्या अर्थ पटत्व व्यापक चीज है पट बन जाने से उसमें वो पटतत्व का अभिव्यक्ति हो जाती है तो उसमें रहता है अर्थात तो कहेंगे कि वो है सर्वत्र क्योंकि नित्य पदार्थ है अगर सर्वत्र नहीं रहेगा जहां पट बन गया वो कहा से आ जाएगा तो जितने अर्थात तो वो समवाय संबंध से वो रहने वाला इसी प्रकार के नित्य पदार्थ होंगे वो व्यापक है तो जैसे वो बनेगा उसका अभिव्यंजक बन जाएगा उसमें खाली दिख जाएगा पदकृत्य में यस्मिन समवाय सम्बंधे न वर्तमान सत तो उतने उत्पाद ते उसका अर्थ तो अध्यय करना पड़ेगा मूल में दिया यत् यत का अर्थ कहते हैं यशमिन समवाय संबंध तो यत का अर्थ हो गया यस्मिन आगे दे दिया समवेतम समवेतम का अर्थ कहते हैं समवाय सम्बंध वर्तमान जैसे कहते हैं संयुक्त संयुक्त अर्थात संयुक्त संबंध न वर्तमान आगे कार्य उत्पद्य ते ये अंश यहाँ पदकृत्य में नहीं कहा वो जोड़ करके आगे संवाय कारणम आगे टीका में पदकृत्य में कहते तथ तो बीच में जो कार्य उत्पद्यते यहाँ हर पदकृत्य में नहीं कहे हैं अर्थात यमिन संवाय संबंध न वर्तमान सत कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारणम ये पूरा लक्षण हो जाएगा कहेंगे जो घट घट कार्य है वो चक्र में रह करके उत्पन्न होता है तो घटो कहाँ रहेगा चक्र में रहेगा कहते हैं चक्रादि वारणा समवाय तो घट चक्र में समवाय संबंध से नहीं रहता है कि किसम से रहेगा दंड गा। दंड में तो संबंध है ही नहीं क्योंकि दंड का चक्र के साथ संबंध होगा घटो के साथ नहीं होगा परंपरा से संबंध हो जाएगा अर्थात घट संयुक्त हो गया चक्र चक्र संयुक्त हो जाएगा घट ऐसिय दंड संयुक्त चक्र चक्र संयुक्त घटर मतलब स्व संयुक्त संयुक्त संबंध है ना घटर के साथ परंपरा संबंध अच्छा तो ये हो गया समवाय समवायि कारणम इसको कहते हैं तो समवायो अशी अस्थिति समवायी समवायी कारणम चाहिए समवायी कारण क्योंकि उसका समवाय है कार्य के साथ समवाय संबंध है इसलिए उसको समवायी कारण कहते हैं अभी। किसका समवाय सेठनो समवायु अस्तित्व समवायत अभी समवाय संबंध कपाल में और घट में दोनों में समवाय संबंध है समुदाय एक में होगा क्या संबंध सर्वदा दुष्ट होगा तो होने से समवाय कपाल में है ना कपाल में है ना घट में है दोनों में है तो समवायु अश अस्थि समवायि कहने से कौन कौन होंगे दोनों तो हो जाएंगे किंतु समवायिक कारण कहने से कपाल को कहा जाएगा समवायु तो दोनों में है तो समवायु अशी अस्थि विग्रह देखा करके दोनों हो जाएंगे कि समवायी कारण कहने से कपाल को कहा जाएगा क्योंकि घट कारण नहीं है तो इसलिए सामान्यतया समवायी कह देने से वो कारणों को समझ जाते हैं कार्य को कार्य में समवाय संबंध रहेगा कार्य भी विपत्ति के अनुसार समवायी होगा किंतु इसको सामान्यतया नहीं कहा जाता है जा। समवायी कारणम ये या यहां दो चीज याद रखने का मतलब समझ जाने का है एक एक कि कारण को ही समवाय शब्द से कहा जाएगा यद्यपि कार्य भी, भी समवायु है और दूसरा है कि जो ये जाति इत्यादि होते हैं वो सब समवाय संबंध से रहने पर भी उनका समवाय कारण नहीं माना जाएगा घट में घटत्व तो रहने पर भी घट घटत्व तो का समवाय कारण नहीं हुआ समवायी हो जाएगा किंतु तो कारण नहीं होगा अच्छा आगे आगे पृष्ठा में किरणावली देखिए ऊपर से द्वितीय पंक्ति यथा न तथा तो ऊपर से द्वितीय पंक्ति तथा तो यावत कार्यम प्रति द्रव्य समवाय कारणम होती समवाय कारण तो द्रव्य ही होगा क्योंकि द्रव्य में ही आगे उत्पन्न होने वाले चीज होंगे उत्पन्न कौन कौन होते हैं देखिये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इसमें द्रव्य उत्पन्न होता है होता है गुण उत्पन्न होता है कर्म उत्पन्न होता है और आगे सामान्य नहीं।, नहीं होता है और विशेष वो तो भी नहीं होता है समवाय नहीं होता है अभाव में एक अभाव उत्पन्न होता है प्रध्ंसा अभाव बाकी तीन उत्पन्न नहीं होते हैं तो जो जो उत्पन्न होते हैं उन्हीं को ही कार्य कहा जाएगा तो उत्पन्न कौन कौन हुए द्रव्य हुआ गुण हुआ कर्म हुआ ध्वंस इतने ही उत्पन्न होंगे इन्हीं का ही कोई कार्य रहेगा ध्वंस एक अभाव पदार्थ हो गया अभाव पदार्थ होने से उसका कोई समवाय कारण उपादान कारण नहीं रहेगा उपादान कारण अवयव होते हैं तो अभाव पदार्थ का कोई उपादान नहीं है कहा गया पहले केवल उसका निमित्त तो कारण होता है बाकी द्रव्य गुण कर्म ये ही तीनों ही उत्पन्न होंगे इसलिए समवायी कारण केवल तीन का ही होगा तो होने से अभी द्रव्य का समवायि कारण गुण कर्म नहीं हो जाएंगे क्योंकि द्रव्य कभी गुणकर्म में नहीं रहता है द्रव्य द्रव्य में ही रहेगा तो इसलिए द्रव्य का समवायी कारण द्रव्य ही हो सकता है गुणकर्म में कभी द्रव्य रहेगा नहीं और गुणकर्म ये दोनों भी कार्य है ये गुण कर्म कहाँ रहेंगे द्रव्य में रहेंगे क्योंकि गुणों में गुण नहीं रहेगा गुण में कर्म नहीं रहेगा कर्मों में भी गुण अथवा द्रव्य कोई नहीं रहेंगे वरम गुण और कर्म ये दोनों द्रव्य में रहेंगे इसलिए समवाय कारण तो द्रव्य ही होगा क्योंकि उसी में ही द्रव्य अथा कार्य द्रव्य अथवा गुण अथवा कर्म ये उत्पन्न होंगे मानेंगे जैसे परमाणु दीनिकों का समवायिक कारण पाल घटगा समवाय कारण द्रव्य होगा समवाय कारण और गुणकर्म का भी समवायी कारण द्रव्य होगा गुणकर्म स्वयं समवा कारण नहीं बनेंगे क्योंकि उसमें कुछ उत्पन्न होता नहीं गुण में रूप में रूपत्व तो उत्पन्न होता है इसलिए रूप समवाही कारण नहीं बनेगा समवायी हो जाएगा उसमें रूपत्व रहेगा किन्तु समवाही कारण नहीं बनेगा इसलिए समवायी कारण तो केवल द्रव्य मात्र ही बनेगा यहाँ दे दिए किरणावली में द्वितीय पंक्ति है तथा तो यावत कार्यम प्रति द्रव्य समवाय कारणम बहती गुण द्रव्य गुण कर्मसु जन्य भावेशु द्रव्य गुण कर्म यही तीन जन्य पदार्थ और भाव पदार्थ है यद्यपि ध्वंस भी जन्य है किन्तु अभाव पदार्थ है उसका कोई समवायी कारण नहीं रहेगा तो द्रव्य गुण कर्मसु जन्य भावेश द्रव्यम समवायि कारणम जन्य द्रव्ये तो तद द्रव्य अवयवा समवायि कारण रूपा भवन्ति जन्य द्रव्य का ही समवायि कारण होगा नित्य द्रव्य का नहीं और गुण और कर्म इसमें भी जो जन्य गुण है उसी का ही समवाही कारण होगा जो नित्य गुण है जल में जल परमाणु में रहने वाला जो रूप रस इत्यादि वो सब नित्य है उनका कोई और सामवाहिक कारण नहीं मानेंगे समवाय है तो कारण नहीं है जो जन्य द्रव्य होगा उसका सामवाहिक कारण रहेगा तो उसका जो अवयव और जो जन्य गुण और कर्म तो सर्वदा जन्य ही होगा कर्म कभी नित्य नहीं है इनका सब समवाहिक कारण होंगे सम अव आगे इनसे अगर घय हो जाएगा आया इन भी हो जाएगा अयगत हो दोनों रात से बन जाएंगे घय प्रत्य होता है सम अब दोनों के योग्य समवायिकारण का लक्षण आगे असमवाय कारण के लिए कहते हैं कार्य कारणेन वह सब सत्कार समवायि यहांस पटरूपस्य कार्य कारणे वा सह कस्म दो चाहिए एक और थे वहाँ भी और थे चाहिए समवेद सत्कारणम असमवायिक कारणम यथा तंतुसंग पटच इसमें दो लक्षण दे दिया कार्यन सह एक अर्थे समवेद और कारणे न एक अर्थें समवेतम ये दो लक्षण हो गया दो लक्षण क्यों ऐसे अलग अलग लक्षण करते हैं समवाही कारण में तो एक लक्षण कर दिए कहेंगे कि यहाँ दो लक्षण इसलिए आवश्यक होता है कि एक तो तंतु संयोग पट का कारण होता है और एक तंतु रूप पट रूप का कारण होता है ये दोनों एक लक्षण से घट नहीं पाएगा तो प्रथम लक्षण कहते हैं कि कार्य सह एक अर्थ समवे उदाहरण देते हैं तंतु संयोग पटस् पट का असमवाय कारण हो गया तंतु संयोग तो यहाँ असमवाय कारण किसको कहते हैं यहाँ ना ना मतलब दृष्टांत में तंतु संयोग तंतु असमवाय कारण और कार्य पट पट तो लक्षण कहते हैं कि कार्य सह कार्यण सह कहने से दृष्टांत में कैसा कहेंगे पटे, पटे सह आगे हो गया एकस्मिन अर्थे एकस्मिन अर्थ है अर्थात एकस्मिन स्थाने अर्थ अर्थात विषय विषय अर्थात स्थान अर्थात कार्य सह एक समवेतम्। जैसा कहा जाएगा कोई पूछा कि देवदत्त कौन है कि देखिए रामेण सह एक प्रकोष्ठ तो रामेण सह एकस्मिन प्रकोष्ठ कहेंगे तो हमको पहले खोजना पड़ेगा ये राम कहाँ रहता है जहां रहता है वहां जो रहता है तो इसी प्रकार कि यहां कह देंगे कि कार्य न सह एक अर्थ तो पटे सह सहे एक पहले खोजना पड़ेगा ये पट कहाँ रहता है और किस समझ से कह देंगे एकस्मिन अर्थ है समवेतम सर अर्थात पट समवाय सम से रहता है कार्य के साथ एक ही अर्थ में समवेतम कार्य के साथ एक ही अर्थ में समवेत होता हुआ कारण समवाय से कौन रहता है कहते हैं वो जो जो कि कारण बनेगा कहते कार्य की, की समन्वय से रहता है वो तो आपने ही आप नहीं कहें क्योंकि आप कहते हैं कि कार्य के साथ एक ही अर्थ में जो समवाय समंज से रहता है और कारण होता है तो वो तो कारण होता है समवाय हो समय रहता है किन्तु कार्य कार्य भी समवाय समय रहेगा उसको यहां नहीं कहे वो भी जान लेना है कार्य भी समवाय सम रहेगा अच्छा तो अभी पट रूपक कार्य समवाय समय कहां रहेगा पट रूपक कार्य समवाय समय ना ना पट रूपक कार्य कार्य में तंत्र पट रूपक अर्थात पट पटस्वरूप पटस्वरूप जो कार्य है तो वो समवाय समय तंतु में रह जाएगा अभी हमको मिल गया कि कार्यकस्म अर्थ है अभी अर्थ कौन हो गया अर्थ हो गया तंतु तंतु, तंतु, तंतु, तो। तो। तो। तो। तंतु वहां समवेत समवाय से रहता हुआ तंतु में समवाय समय तंतु रूप रहेगा जी। तंतु गंध तंतु रस तंतुत्व तो। वो सब समवाय समय रहेंगे अगर हम कहेंगे कि रामायण सह एक प्रकोष्ठ संयोग संबंध है न यह तिष्ट स देवदत्त उस प्रकोष्ठ में तो पांच आदमी है तो होने से अभी देवदत्त का लक्षण हम खोज रहे थे रामायण सह एकस्मिन प्रकोष्ठ इतना कह देंगे तो चार में अति व्याप्ति हो जाएगा इसलिए कहना पड़ेगा कि रामायण सह एक प्रकोष्ठे संयोग संबंध न यह श्वेताम इस प्रकार की ओर जोड़ना पड़ेगा नहीं तो बाकी चारों में चला जाएगा इसलिए यहाँ कहते हैं कारण पट तंतु में रहा समवय सम्बन्ध से वही तंतु में समवय सम्बन्ध से तंतु रूप इत्यादि भी रहते हैं किंतु तंतु गंध तंतु रूप तंतुत्व ये सब पट के प्रति कोई कारण नहीं है तंतु रूप पट के प्रति कारण नहीं है तंतु पट रूपों के प्रति कारण है पट के प्रति कारण नहीं है किंतु तंतु में रहने वाला जो तंतु संयोग वो पट के प्रति है कैसे कहेंगे तंतु संयोगे सती पटसत्वम तंतु संयोग हटा देंगे तो पटर नहीं रहेगा इसलिए तंतु संयोग ही एकमात्र जो कि पट के प्रति हुआ तो तंतु रूपे सत्वे पटसत्वम इस प्रकार के नहीं कहेंगे हम तंतु रूप को परिवर्तन करा देंगे तो लालको को सफेद कर देंगे तब भी पटर पत रहेगा पट का हानि नहीं होगा पट रूप परिवर्तन हो जाएगा तो इसलिए पट रूपों का कार्य जहां विद्यमान रहता है तंतु में वहां समवाय संबंध से तंतु संयोग रहकर के पट के प्रति कारण होता है तभी तो उसको असमवाय कारण कहेंगे अर्थात कार्य और, और असमवाय कारण वो दोनों कहां रहेंगे तंतु में तंतु रह जाएंगे तंतु पट का समवायिक कारण है तो इसलिए कार्य और असमवाय कारण दोनों समवाय संबंध से समवायिक कारण में रहेंगे कार्य तो समवायिक कारण में समवाय से रहेगा और असमवाय कारण भी समवाय संबंध से रहेगा समवाय कारण में तंतु तो में वो भी रह जाएगा और यहां आवश्यक है कि खाली रहने से नहीं होगा कारण भी होना चाहिए नहीं तो असमवाय कारण नहीं होगा क्योंकि आप कहते हैं असमवाय कारण असामयिक कारण कहते हैं ना तो वो कारण होना पड़ेगा अगर कारण नहीं है तो असामयिक कारण नहीं बनेगा तंतु तंत्र तो पट के साथ एक अर्थ में समय समझ से रहता हुआ तो कारण, कारण भी होना चाहिए अगर ये नहीं होगा तो तंतु रूपक अंध इत्यादि में सब उपलक्षण तो जाएगा क्योंकि वो रहते हैं सब तंतु तो इसलिए कारण कहना पड़ेगा वो कारण नहीं वो कारण पट के प्रति कारण नहीं है अन्य के प्रति कारण होंगे पट के प्रति कारण नहीं है अर्थ है अर्थात स्थान है अर्थ शब्द का अर्थ विषय विषय का अर्थ जहाँ रहता है रहता है अर्थ स्थान है नंतु तंतुशु तंतु, तंतु में रहेंगे ये हो गया प्रथम लक्षण ये प्रथम लक्षण से तंतु संयोग पटका समवाय कारण हो गया अच्छा जो दिया कि कार्य न कारणे न वा। आगे द्वितीय लक्षण दिया कारण कहने से अध्याहार हो जाएगा कार्य से कारण जब आप कारण कहेंगे कारण शब्द सुनने से बुद्धि में प्रथम में आएगा कार्य है। इसलिए वहां कार्य शब्द नहीं कहने पर भी कार्य से कारण है न किस प्रकार की अर्थ वहां ले जाएगा क्योंकि कारण शब्द सुनने से उसका जो संबंधी है वो पहले बुद्धि में आ जाएगा जैसे कहने के अभाव अभाव कहने से बुद्धि में पहले क्या आएगा प्रतियोगी कौन है पहले प्रतियोगी क्या आकांक्षा आ जाए क्यों कहते हैं अभाव प्रतियोगी सबसे अधिक संबंधी है इसी प्रकार के कारणों के साथ अधिक संबंधी कौन होगा कार्य होगा खाली कारण है ना देने से अर्थात तो कार्य से कारण सह पहले था कि कार्य सह एक अर्थ है अभी कहते हैं कार्य सह एक नहीं कार्य से कारण सह एक पहले कहते थे कि राण सह एक प्रकोष्ठ अभी कहेंगे हरिपुत्रेण सह एक प्रकोष्ठ अथवा रामपुत्रेण सह एक प्रकोष्ठ है अभी राम के साथ नहीं राम का पुत्र के साथ है कि कमरा में ये लक्षण वहाँ रामेण सह एक प्रकोष्ठ है यहाँ रामपुत्रेण सह एक प्रकोष्ठ है आवश्यक नहीं है यहाँ किंतु यहाँ किंतु कहेंगे कि कार्य से कारण है तो जो कार्य होगा हो वो कारण के पास तो रहना ही पड़ेगा उसको वहाँ हम दृष्टांत देते हैं है रामपुत्रेण सह वहाँ राम हो सकता है नहीं हो सकता है किंतु यहां तो कारण कार्य कारण कहने से वो कार्य को तो रहना ही पड़ेगा अच्छा कार्य का जो कारण है उसके साथ एक अर्थ में अभी कार्य के साथ एक अर्थ नहीं कार्य का जो कारण है उसके साथ एक अर्थ दृष्टांत देखिए तंतुरूपम पट रूप से तंतुरूप पट रूप का असमवाय कारण तो अभी तंतुरूप पट रूप का असमवाय कारण असमवाहिक कारण यहाँ दृष्टांत में किसको कहते हैं और कार्य कौन है पट रूप तो पट हो गया कार्य और लक्षण कहते हैं कि कार्य का जो कारण उसके साथ तो कार्य का कारण हम खोज रहे हैं अभी असमवाहिक कारण को और लक्षण में कहते हैं कार्य का जो कारण जिसको खोज रहे हैं अर्थात जिसका लक्षण बना रहे हैं वो स्वयं लक्षण का घटक बन जाएगा क्या क्योंकि अभी वो तो पता नहीं है जी, जी, जो अज्ञात तो चीज है वो लक्षण का घटक नहीं बनेगा इसलिए यहाँ कारण का अर्थ लेंगे समवायिक कारण कार्य का जो समवायि कारण कार्य हो गया पट रूप का जो समवाय कारण पट का समवाय कारण कौन होगा पट रूप का समवायि कारण पट रूप उसका समवायि कारण पट रूप उत्पन्न होगा पट रूप का समवायि कारण पट होगा जहां उत्पन्न होगा वही समवायि कारण होगा ना हम खोज रहे हैं असमवाय कारणों को और लक्षण में दे रहे हैं समवाही कारण घटक तो ना पट रूप का कारण है न लक्षण कह दिया कि कार्य से कारण है न सह कारण कहने से समवाही कारण सह तो वहां जो लक्षण में दे दिया कार्य न कारण है न सह कारण का अर्थ हो जाएगा समवायी कारणेन सह किसी का समवाय कारण कहते कार्य का समवायिक कारण तो कार्यस्य से समवाय कारण सह ऐसा वहां पूरा लक्षण हो जाएगा तो कार्य हो गया पट रूप उसका समवायि कारण कौन हो जाएगा पट तो पटे न सह यह भी आ जाएगा तो कार्यस्य से समवाय कारण सह कार्य हो गया पट रूप उसका समवायी कारण हो गया पटो उसके साथ जो रहता है पहले हमको खोजना पड़ेगा ये पट कहां रहता है तो पट कहां रहेगा तंतु में तंतु में तो जब हम कहेंगे कि कार्य से समवायी कारण न सह अर्थ तो पट सह तंतु हो जाएगा कार्य है पट रूप किंतु अभी सह अर्थ कहने से अर्थ आ गया तंतु पट रूप का कारण हो गया पट पट जहां रहता है तंतुसु वहां तक पहुंच गए एकस्मिन अर्थे है अर्थ कहने से कहा तक पहुंच गए तंतुसु वहां तक पहुंच गए क्योंकि कार्य से समवायी कारण न सह एक अर्थे यहाँ हो गया पट रूप उसका समवायी कारण हो जाएगा पट एक अर्थे तंतुसु तंतुसु तक पहुंच गए अर्थे कहने से फिर वही तंतुषु पहुंच गए अभी तंतु में तंतु संयोग है है? चिए? वो पट्टर रूपों के प्रति कारण होता है तंतु संयोग नहीं, नहीं होता है नहीं। इसलिए अभी तंतु में तंतु संयोग तंतु रूप तंतुगंध ये सब रहते हैं किंतु पट्टर रूपों के प्रति एक ही उसमें से कारण है।, है कौन तंतु रूप प्रें इसलिए तंतु रूपों को ही कारण होने से उसी को असामवा कारण से ग्रहण किया जाएगा बाकी बहुत रहने पर भी कारण नहीं होते हैं इसलिए तंतु रूप ही असमवाय कारण होगा ये द्वितीय लक्षण में पोटर रूप का असमवाय कारण तंतु रूप ऐसे ही निर्णय होता है तो पोटर के असमवा कारण तो है अभी पोटर रूप का समवायी कारण कौन है पट है अभी पट कहां रहता है तंतु में तंतु में बाकी बहुत पदार्थ रहते हैं जितने रहते हैं उनमें से पट रूप के प्रति कोण होगा इसलिए वही असमी कारण होगा बाकी बहुत रहने पर भी असमी कारण नहीं होंगे तो ये द्वितीय लक्षण ये द्वितीय दृष्टांत के लिए आवश्यक है इसलिए दो अलग अलग लक्षण कहा गया अच्छा ओम शंकर शंकर सूत्र भाष्य प्रथम